वेदांत सिद्धांत और व्यवहार किसी वस्तु के संबंध में हम जो कुछ जानते हैं वह यद्यपि मन सृष्टि है तथापि वह हमें अपने ही विकास में तथा हमें ऊंचा उठाने में सहायता पहुंचाता है तब अंत में इसके संबंध में वेदांत को जो कहना है वह यह है कि ईश्वर संबंधी इन विभिन्न विचारों की पूजा करना मनुष्य की मूल या भ्रम भूल या भ्रम नहीं है यह केवल सत्य के निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर अग्रसर होना है इस संसार में उसकी प्रगति भ्रम से सत्य की ओर नहीं वर निम्न स्तर के सत्य से उच्च स्तर के सत्य की ओर होती है इस संसार में प्रत्येक वस्तु सत्य भी सापेक्ष है वस्तुओं के एक स्तर के लिए अथवा अस्तित्व की एक भूमि के लिए जो सत्य है वह दूसरे स्तर या भूमि के लिए सत्य नहीं है तथा सापेक्ष भूमि पर से किए गए ईश्वर संबंधी विभिन्न विचार निरपेक्ष पूर्ण ब्रह्म संबंधी विभिन्न विचार मात्र है उदाहरणार्थ यदि मान ले कि हम सूर्य की ओर यात्रा कर रहे हैं तो हम जो जो बढ़ते जाएंगे ज्यो त्यों प्रतिक्षण सूर्य संबंधी हमारे विचार बदलते जाएंगे प्रगति के प्रत्येक पग पर एक ही सूर्य के नए नए दृश्य हम देखेंगे जो सूर्य हमें चमकीले छोटे थाल के सदृश दिख पड़ता था वह बढ़ता जाएगा और अंत में जब हम सूर्य स्वयं सूर्य के निकट पहुंच जाएंगे तब सूर्य का पूर्ण रूप हम देखेंगे तथा जानेंगे किसी भी समय सूर्य में परिवर्तन नहीं हुआ है पर जब तक हमने ज्योतिष्मान सूर्य का पूर्ण रूप नहीं देखा है तब तक सूर्य संबंधी हमारे विचार बदलते गए हैं अनंत की ओर मनुष्य की प्रगति भी ऐसी ही है अनंत संबंधी उसका विचार कभी पूर्ण रूप से शून्य नहीं हुआ है पर अपनी सीमित इंद्रियों एवं बुद्धि आदि से जो कुछ वह देखता है वह अनंत का एक बहुत छोटा अंश है जिसे वह केवल अपनी सीमित शक्तियों के कारण ही देखता है जो जो मनुष्य का विकास होता जाता है त्यों तो यह सीमितता कम होती जाती है और वह अनंत को और अधिक उत्तम रूप में अनुभव करने लगता है अंत में उसकी सारी सीमितता उदीयमान सूर्य के आगे कोहरे के समान नष्ट हो जाती है और अनंत का उसे पूर्ण रूप में परिचय मिल जाता है अपने आप में उसे सच आनंद रूपी महासागर का साक्षात्कार हो जाता है वेदों में यह बात बहुत सुंदर ढंग से व्यक्त की गई है चमकदार सुनहरे पंख वाले तथा परस्पर पृथक न होने वाले दो संगी पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं एक ऊपर वाली और दूसरा नीचे वाली डाल पर द्वास उपरणा सखाया समानम वृक्षम पर सस्व जाते तनुर अन्य पिप्पलम स्वाद्यति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमान जुष्टम यदा पश्यतिमीशम अश महिमन मीति वीतशोक मुंडकोपनिषद ऊपर वाला पक्षी मधुर और तिक्तफल खाने की परवाह न करता हुआ महत्ता और गौरव के साथ बैठा है और नीचे वाले को फल खाते देखता है नीचे वाले पक्षी को ज्यो ज्यो वृक्ष के तिक्त फल का स्वाद मिलता है उसे विरक्ति आती जाती है और वह अपने ऊपर उच्च शाखा पर स्थित पक्षी का चमकता हुआ धीर गंभीर रूप देखने लग जाता है तथा उसके कुछ समीप चला जाता है फलों के प्रेम में पड़कर वह पुनः उस चमकीले रूप को भूल जाता है और पुनः पूर्ववत फल खाता जाता है जब तक उसे पुनः दूसरा तिक्त फल खाने को नहीं मिलता पुनः उसे विरक्ति आ जाती है और अपने सामने के चमकेले रूप की ओर थोड़ा और बढ़ जाता है इस प्रकार वह बढ़ता जाता है और अंत में ऊपर वाले पक्षी के पास पहुंच जाता है वहां पहुंचने पर सारा दृश्य बदल जाता है और वह अपने को ऊपर वाला पक्षी ही पाता है जो सर्वदा महत्ता और गौरवयुक्त तो हो बैठा रहा था इस प्रकार सभी धर्मों में लक्ष्य एक ही होने के कारण वेदांत का किसी से झगड़ा नहीं है वह सभी विभिन्न धर्मों को उस एक अखंड सच्चिदानंद रूपी महासागर की प्राप्ति के लिए अनेक विभिन्न मार्गों के रूप में देखता है जिस प्रकार विभिन्न नदियाँ विभिन्न पर्वतों से निकलकर टेढ़े या सीधे मार्ग से नीचे उतरती है और अंत में समुद्र में पहुँच जाती है उसी प्रकार हे परमात्मन ये सभी मत मतांतर और धर्म विभिन्न दृष्टिकोणों से निकलकर और सीधे अथवा टेढ़े मार्गों से होकर चलते हुए अंत में आप ही में विलीन हो जाते हैं रुचिनाम वैचित्राद रिजकुटिलाना पथ जुषाम लनामेको गम्य तमसी पैसा मलनम इव शिवमिमन स्त्रोत्र वेदांत किसी की निंदा नहीं करता क्योंकि मनुष्य इस समय जिस रूप में है उस रूप में वह उसे नहीं देखता वरन उसे उसके वास्तविक रूप में ही देखता है वह हमें सिखलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी अपने यथार्थ स्वरूप को पहचे पहचानेगा और अपने को समस्त ज्ञान शक्ति और आनंद के उद्गम स्थान के रूप में साक्षात अनुभव करेगा इच्छा अथवा अनिच्छापूर्वक प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म में से होकर उस ओर अग्रसर हो रहा है कर्मयोगी दूसरों की सेवा कर ज्ञानयोगी अपनी विचार शक्ति या ज्ञान का विकास कर भक्त अपनी भावना या भक्ति का विकास कर सभी विकास की उस सर्वोच्च अवस्था अर्थात इंद्रियातीत अखंड ब्रह्म को प्राप्त करेंगे अब यदि कोई व्यक्ति नास्तिक अथवा अज्ञेवादी हो तो क्या प्रश्न यह है कि क्या वह हृदय का सच्चा तथा धुन का पक्का है तथा क्या दूसरों की भलाई के लिए और जिस सत्य को उसने पहचाना है उसके लिए संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने को तैयार है वेदांत का कहना है कि उसके लिए कोई भय नहीं वह उच्चतर सत्यों की ओर बढ़ेगा और अंत में सर्वोच्च सत्य को प्राप्त कर लेगा धार्मिक विचारों में अनंत विभिन्नताएं होने दो हम अपने मार्ग से चलें पर दूसरों को उसी मार्ग पर जबरदस्ती लाने की चेष्टा न करें यह कभी नहीं हो सकता क्योंकि विभिन्नता में एकता क्या प्रकृति का नियम नहीं है और मार्ग भिन्न होते हुए भी क्या लक्ष्य एक नहीं है हम विश्व के लिए अपने को ही मापदंड न समझ लें पर यह समझें कि इस विश्व की पृष्ठभूमि एकता ही है और मनुष्य किसी भी मार्ग से चले अंत में उसी एक लक्ष्य पर पहुँचेगा